चंदारे, चंदारे, से नमस्ते मैं हूं और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करता हूं आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी उपस्थित हैं जिनसे हम लोग ख़ास बातें करेंगे और निश्चित तौर पे उनकी बातें सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति हैं और वर्तमान में एज ए प्रोफेसर अपनी बच्चों को जो है पढ़ाते हैं लेक्चर्स देते हैं तो निश्चित तौर पर जब किसी टीचर या प्रोफेसर से हम लोग बातें करते हैं तो ज्ञान का जो सुंदर भंडार है वो हमें मिल ही जाता है तो आज डॉक्टर नरेंद्र जी से भी हमें ज्ञान का भंडार मिलेगा तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है धन्यवाद जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ <laughs> आपसे मिलके और भी ज्यादा ठीक हो गया अच्छा <laughs> आपसे मिलके आपके दर्शक आपके जो श्रोता है उनसे मिल बहुत अच्छा लग रहा है जी जी जी Uh, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और विस्तार करके कि एजुकेशन फ़ील्ड में या फिर सिनेमा जगत में जो बातें आपके पास हैं एक मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं आप अलग अलग विधा में आप जो हैं uh, पढ़ाई की हैं और एक जानकारी जो है आपके पास काफ़ी है तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो इस एजुकेशन फ़ील्ड में कैसे आना हुआ आपका वो स्टोरी ज़रूर बताइए जी एक्चुअल मैं एक पत्रकार होता था हाँ हा। बल्कि पत्रकार होने से पहले एक सरकारी नौकरी में भी था और वो सरकारी नौकरी छोड़ के उस समय वो जमाना ऐसा था 90s का कि या पता नहीं मैं ही ऐसा था <laughs> कि पैसनेट बहुत था मैं पत्रकारिता को लेके जी जी जी जर्नलिज्म को लेके <laughs> और आ, वो होता है ना कभी कभी जो आपको बनना हो वो आप मन के रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो आ, मेरे ऊपर उसकी बड़ी कृपा रही कि मैं जर्नलिज्म भी जर्नलिस्ट बना और इनफैक्ट ठीक ठाक जर्नलिस्ट बना 20 25 साल तक जर्नलिस्ट रहा और उसके बाद में फिर 2017 में मैंने डॉक्ट्रेट किया है और उसके बाद में फिर एकडमिया में आया हूँ हु। और अभी मैं डीन हूँ स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन का जेई यूनिवर्सिटी में और आ, सिनेमा में मेरा बहुत इंटरेस्ट है पहले भी बहुत इंटरेस्ट बचपन से से कभी से। fact, आ, अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं बना होता तो तो सिनेमा में जाता <laughs> क्योंकि आ, fact, जब जर्नलिस्ट भी बना था पत्रकार भी बना था तो पहले जो पत्रकारिता करता था वो सिनेमा के लिए करता था अच्छा अच्छा हाँ वो तो बल्कि उसके बाद में लोगों ने फिर लोगों को लगा नहीं इसके पास जो है न वो कहते हैं ना नोज फॉर न्यूज़ तो वो कहते थे कि इसके पास नोज फॉर न्यूज़ है तो इसको मेनस्ट्रीम में, में लेके आओ बिल्कुल बिल्कुल जी नरेंद्र कौशिक जी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से आपने बातें की और निश्चित तौर पे एक मल्टी टैलेंट आपके पास है और जर्नलिज्म का जो है काफ़ी अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस है जी। और इसके साथ में सिनेमा को आप बहुत प्रिय यानी आपका विषय है प्रिय विषय है तो आइए क्यों ना सिनेमा जगत के बारे में बात कर ले हमारे सभी दर्शकों को भी अच्छा लगता है वैसे मैंने कहीं सुना था कि भाई पिक्चर क्राइम और क्रिकेट ये तीन चीज़ें लोगों को बड़ा पसंद आता है जी इनफेक्ट <laughs> हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि एक रिलीजन क्रिकेट है और दूसरा रिलीजन सिनेमा है <laughs> तो ये चीज़ें ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई भी हो कहीं का भी हो कहीं भी रहता हो भारतीय हो बस तो उसका इंटरेस्ट होना लाजमी है जी जी जी तो मैं चाहूँगा कि सिनेमा जगत से आपका कैसे जुड़ाव रहा और जैसे आपने कहा कि जर्नलिज्म की बात करें तो उस समय आप उसी पे लिखते थे तो सिनेमा के साथ आपका कैसे लगाव बना जी एक्चुअल में मैं आपके साथ ईमानदारी से कहूँ तो मैं जब बहुत छोटा था हु, हु. तो हमारे गाँव में वो एक पंचायती टेलीविज़न आया था अच्छा अच्छा शायद में रहा समय चार या पांच आ, नहीं थोड़ा बड़ा था उससे आठ दस साल का रहा हुँ। तो वो पंचायती टेलीविजन आया था और पंचायती टेलीविजन पे मुझे आज भी ध्यान है वो पहली जो फिल्म थी वो परायधन देखी थी मैंने जो देखी थी परायाधन इनफेक्ट पूरी मूवी नहीं देखी थी वो क्योंकि उस समय लाइट बहुत आती जाती थी और दूसरा वो टीवी जो उस तरह के होते थे बेल्टेक वाले पुराने टेलीविजन जिसमें कभी तो वो एंटीना हिल जाता था वो उसमें हाँ हाँ। लाइनें आनी शुरू हो जाती थी <laughs> टेलीविजन में बिलकल, और बिलकल। कभी कभी क्या होता था कभी लाइट चली गई कभी वोल्टेज कम हो गई तो वो पर्दा छोटा हो गया उसका टीवी का हु तो वो सारी चीजें होती थी तो वो थोड़ी सी फिल्म देखी थी आ, लेकिन उसमें कई सारी चीजें थी एक तो उसमें हेमा मालिनी हेम होती थी हुँ, हुँ. और हेमा मालिनी आपको पता है वो तो प्रिस्टीन ब्यूटी थी <laughs> बहुत सुंदर थी उस समय और उसमें एक गाना था जो मुझे आज भी ध्यान है आ, किशोर कुमार का गाना था जिसमें राकेश रोशन पे पिक्चराइज हुआ था हुँ, हुँ, हुँ. और वो घोड़े पे आते हैं और आ, वो, वो बाद में मैंने देखा अभी कि ये कहां सूट हुई थी मूवी वो कुल्लू वगैरह में शूट हुई थी पहाड़ी पे शूट हुई थी और वो गाना था आज उनसे पहली मुलाकात होगी आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर जाने क्या होगा जाने क्या होगा फिर होना हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। <laughs> तो वो गाना भी मुझे बहुत पसंद आया और वो फिल्म भी बहुत पसंद आई बलराज सहनी उसमें मुझे मैं छोटा बच्चा था आठ दस साल का लेकिन कुछ चीजें आपको समझ में आ जाती हैं आप एक्सप्लेन नहीं कर बिल्कुर, सकते बिल्कुर, उनको बिल्कुर, बिल्कुर। लेकिन आपको पता रहता है कि ये चीजें कुछ अलग हैं तो हुँ, वो बलराज सहानी जिस तरह से खड़े होते हैं उस एक एक गाने में एक गाना था वो वो भी किशोर कुमार का था तो वो जिस तरह से उसमें खड़े होते हैं मफलर डाल के खड़े होते हैं तो उसमें मुझे लगा नहीं ये स्पेशल टैलेंट है उस समय भी मुझे लग गया था हुँ, हुँ, एक जो भी है ये एक्टर ये बड़ा एक्टर है कोई तो वो आ, फिल्म मुझे सिनेमा मुझे बहुत पसंद आया वो और वो फिल्म बहुत हिट हुई थी किसी भाटिया वाटिया की फिल्म थी उस समय तो मुझे नहीं पता था बिल्कल, बिल्कल। लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं मुझे पता करना चाहिए और वो फिल्म मैंने दोबारा देखी फिर उसी टीवी पे दिखाई गई दोबारा और सिनेमा को मेरा प्यार वही से हुआ था एक्चुअल में वो instant, वो कहते हैं ना कि इंस्टेंट लव आपको लगता है नहीं यार ये चीज ऐसी है जो ये तो तो दिल को छू गए यार बिल्कुल बिल्कुल तो वो सिनेमा ऐसी ही चीज था और उसके बाद में फिर फिर स्कूल में गए तब भी सिनेमा बहुत पसंद आता था और इनफेक्ट स्कूल में जब होता था मैं आज भी मेरे को याद है आ, स्कूल में मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था और किसी चीज़ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था खाने पीने में ये करने में वो करने में या शरारत करने में बच्चे शरारती बहुत होते हैं आप जानते हो बिल्कुल लेकिन मैं मुझे शरारत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था <laughs> मेरा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था संडे को <laughs> कि हमारे स्कूल के पास में एक रेलवे स्टेशन होता था मैं उस रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह जाता था और वहाँ पे एक अखबार आता था उस समय दिल्ली का जनयुग करके और वो जनयुग जो है दो पेज की की देता था सिर्फ सिनेमा की। के ये ये पे चल रही है ये फिल्म ये वहा चल रही है और मैं उसको लेके आता था और सारा दिन उसको देखा करता था ये नावल्टी लगता है ये तो सिल्वर जुबली करेगा इसको तो उस समय मुझे लगता था हाँ और आ, तो वो उससे पता चलता है है कि मेरा जो ना हमेशा से रहा है सिनेमा में हमेशा से रहा है अभी भी बल्कि जब मैं देहरादून में था इससे पहले यूनिवर्सिटी में भी वहां भी सिनेमा पढ़ाता था <laughs> लेकिन वहां भी मुझे रियलाइज हुआ कि एक तो मुझे मेडिटेशन करने में बहुत मजा आता है और दूसरा सिनेमा देखने में भी वो उसी तरह का है जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करूँगा कि आप जिस फिल्म का जिक्र कर रहे थे शायद वो पर एल्बम का है और बहुत ही अच्छा गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पे ये गीत हम लोग सुनेंगे अभी और फिर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आगे कि किस तरह से अगर हमारे जो मित्र हैं जो हमारे श्रोता मित्र हैं वो सोच रहे होंगे कि और भी कुछ बातें सर से जानने की तो वो जरूर जानेंगे हम लोग अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुनाए है रेडो मत बन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कर रहो पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर होगा क्या क्या पता क्या खबर देखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा ना जाने वो चांद कटुकड़ा कैसा होगा हरे अन अनजाना मुखड़ा कैसा होगा ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा हो हो मिलते ही उन नजर हाय दिल में एक बेतरा इस दिन रात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर आज उनसे पहली मुलाकात होगी बैठे होंगे रास्ते पे वो आंखें बिछाए हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए बैठे होंगे रास्ते पे वो आंखें बिछाए हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए क्या हाल होगा वहाँ कुछ न पूछो दिल में उमंगों की बारात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर के होंगी तन्हाई में दिल की बातें प्यासे तन मन पे होंगी जिमझिम बरसाते खुल के होंगी तन्हाई में दिल की बातें प्यासे तन मन पे होंगी जिमझिम बरसाते है मेरे दिल ये भी तो सोच ले तू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 क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता, क्या पता खबर नमस्कार मैं हूं अभिजीत महाराष्ट्र से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना आनंद बख्शी साहब का लिखा किशोर दा का गाया ये गीत राहुल देव बर्मन का संगीत से सजा पराधन इस एल्बम का ये गीत आपने सुना और आशा करूँगा कि आपको बिल्कुल अच्छा फील कर रहा होगा और बहुत ही आनंद आया होगा राजेश खन्ना की अपनी एक अलग भूमिका है और वो अलग अपना जो स्टाइल है वो लोगों को उस समय बहुत ही लुभावने लगते थे और निश्चित तौर पे उनके पुराने गाने उनके उनकी बहुत सारी पुरानी फिल्मी अगर आप फिल्में देखे हैं तो निश्चित तौर पे आपने उनको पसंद किया होगा चाहे किसी भी तरह से उनको ज़रूर आपने आ, जो है एक्सेप्ट किया है तो आइए आगे, आगे भी आगे बढ़ते हैं और आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी यादें तो हमेशा ताजी रहेंगी तो चलिए मैं चाहूँगा कि हमारे आज के समय में सिनेमा जगह तो जो आपने याद करा है <laughs> बहुत ही बड़ा गैप है तो मैं कि उस गैप में आप क्या बताना चाहेंगे आ, रमेश जी मुझे लगता है आ, क्योंकि आप राजेश जी की बात कर रहे थे, <laughs> तो मुझे मुझे बात? लग रहा है जी, जी जी मैं उनको राजेश ही बोलता हूँ इनफेक्ट मो भी मुझे कोशी की कहते थे अच्छा <laughs> और आ, उनसे आ, मेरी मुलाकात हुई थी एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया है हाँ हाँ वहाँ दिल्ली में मुलाकात हुई थी और शुरू शुरू में इन्फेक्ट मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे अच्छा कि वो वो क्या करते थे वो अपने बारे में बहुत बात करते थे और मेरा दिक्कत क्या था कि वो जब राजेश जब सुपरस्टार होते थे हुँ और हुँ। बहुत बड़े सुपरस्टार होते थे वो इतने बड़े सुपरस्टार शायद आज तक कोई नहीं बना अमिताभ बच्चन इतने सालों से सुपर हैं लेकिन अमिताभ बच्चन उनके जितने उनके जितने बड़े सुपर कभी नहीं बने और अमिताभ बच्चन भी मानते हैं इस बात को इनफेक्ट क्योंकि आप समझिए जब जब आनंद आनंद की की शूटिंग शूटिंग होती होती थी थी अमिताभ बच्चन खुद बताते हैं जब आनंद की होती थी, आ, बोला आ, हम को ऋषिकेश सुबह सुबह बुला लेते थे आठ बजे बुला लेते थे और हम लोग अगर साढ़े आठ बज जाता था हमारे को बहुत डांटते थे ऋषिकेश दिन वो राजेश को गोड कहते हैं अमिताभ बच्चन अभी भी गोड कहते हैं तो बोला लेकिन गोड जो है दो बजे आता था अच्छा गोड दो बजे आता था और सीधा उसको कभी कुछ नहीं कहते थे और जब हम दो बजे तक शूटिंग करते थे बिल्कुल शांति से शूटिंग करते थे कोई परिंदा भी नहीं आ, आता था वहां पे बोला लेकिन जैसे ही गोड आते थे दो बजे तो उनके पीछे पीछे पता नहीं कहाँ से कैसे बीस हजार तीस लड़कियां आ जाती थी और आप वो जिस तरह से बताते हैं कि वो वाइट इम्पाला में आते थे राजेश और जब वो शूटिंग करने के बाद में अपना शूट करने के बाद में इवनिंग में जब वहाँ से निकलते थे तो उनकी वाइट इम्पाला रेड हो चुकी होती थी क्योंकि वो इतने किस किए जाते थे उस पर कि वो रेड दिखती थी तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था नहीं। जब उन्होंने मुझे ये गाना भी गा सुनाया था मेरे सपनों की रानी मेरे को आज भी याद है जब उन्होंने ये गाना गाया था वो टेलीफोन टेलीफोन के के अपने के पास में खड़े हुए थे और मुझे करके दिखा रहे थे कौशिक जी आ, वो इतना बड़ा सुपरस्टार था तो मुझे लगा बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं कौन राजेश खन्ना वो जो बताते थे, थे बता रहे थे मुझे आ, मुझे लगा बहुत फेंक रहे है ये तो अमिताभ बच्चन को एक्सेप्ट ही नहीं करते है लेकिन आ, और बाद में बल्कि वो बेचारे भले आदमी थे वो चाह रहे थे कि मेरा राज्यसभा का नॉमिनेशन ये मेरे बारे में कुछ अच्छा लिख दें और मैं रीनोमिनेट हो जाऊं तो मुझे लगा लेकिन ये तो बहुत फेक हुआ आदमी है बहुत ही झूठा आदमी है तो मैंने उनके खिलाफ वो कहानी लिखी बाद में उन्होंने दोस्ती करने की कोशिश भी की मेरे को क्योंकि वो मेरे से नहीं वो जर्नलिस्ट से दोस्ती कर रहे थे जो जो अच्छा नाम था बॉम्बे में उस समय तो उनको भी लग रहा था कि अगर ये लिखेगा तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा उनकी मेरी दोस्ती नहीं हुई क्योंकि मैंने उनके खिलाफ स्टोरी की और बी ऑनेस्ट विद यू लेकिन हाँ बाद में मुझे फिर रियलाइज हुआ किसी ने उनकी डेथ के बाद में मुझे बोला भाई कौशिक वो तो काका तो बड़ा था आप उसकी ओबीच्योरी लिख सकते हो क्या तब मुझे ध्यान आया हमारी गली में मैंने कहा ओबीच्योरी लिखता हूँ <laughs> और वो थोड़ा सा टाइम जो उन्होंने मुझे दिया मैं अपनी गली के बारे में सोच रहा था और मेरी गली में सात या आठ राजेश होते थे और सबके चेहरे मेरे सामने आ रहे थे एक एक राजेश का ये राजेश 66 में पैदा हुआ था ये दूसरा 67 में पैदा हुआ था और ये राजेश 71 में पैदा हुआ था और हर एक के पीछे कहानी थी ये जब आराधना हिट हुई थी तब ये पैदा हुआ था ये जब दो रास्ते हिट हुई थी तो ये पैदा हुआ था तो हर एक मतलब इस तरह का क्रेज मैंने किसी का नहीं देखा अमिताभ बच्चन का अगर आप देखोगे मैं अपनी गली का ही आपको बताऊ मेरी गली में एक भी अमिताभ नहीं है है अमित जरूर लेकिन अमिताभ तो तो भी और भी और अमित एक एक या दो तो मतलब जिस तरह का का करेज करेज जो राजेश होता था वो अमिताभ बच्चन का कभी नहीं था लेकिन राजेश खन्ना सुपरस्टार रहे बहुत कम साल सिक्सटी सेवन में सुपरस्टार बने थे और 73 में वो हट ही क्योंकि अमिताभ बच्चन आ गए बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने प्रैक्टिकल लाइफ के शेयर कर रहे हैं सिनेमा जगत के निश्चित तौर पे हमारे सभी दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा कि एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस सुनने को मिला है तो अब आइए बात करते हैं कि आज के समय की बात जो है सिनेमा की और पहले वाला उसमें क्या अंतर है वो आपने बहुत <laughs> बड़ा अंतर है पहले जो सिनेमा होता था इनफेक्ट सिनेमा uh, तो खैर हमेशा बदलता रहा है mm -hmm. हर uh, 20 साल में 15 साल में बदल जाता है uh, जैसे पहले पहले वो उस तरह का सिनेमा था जो माइथोलॉजी वगैरह पे आधारित था बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद में फिर वो सिनेमा आया जो 60s में आया रोमांटिसिज्म आया फिर एंग्री एंगमैन आया लेकिन अभी का जो सिनेमा है वो एक्चुअल में सबसे अच्छा सिनेमा है मुझे जो लगता है mm -hmm. क्योंकि अभी जो सिनेमा है वो वो आपको उसमें न्यू वेव भी मिलता है न्यू वेव का मतलब है कि उसमें आठ सिनेमा भी है लेकिन वो आर्ट सिनेमा वो वाला आर्ट सिनेमा नहीं है जिसको नहीं। कोई नहीं देखता है हुँ, हुँ। ये आर्ट सिनेमा ऐसा है जिसमें न्यूटन बनती तो पचास लाख में लेकिन कमाती वो भी साठ करोड़ है क्योंकि ये सिनेमा इस तरह का सिनेमा है जिसमे लोग जो है कहानी को प्रेफर करते हैं जिसमें लोग जो है आ, कहानी सुनना चाहते हैं और जो भी कहानी उनको सुनाए चाहे वो कोई साधारण सी शकल का राजकुमार राव हो या फिर कोई साधारण दिखने वाले आयुष्मान खुराना हो <laughs> आजकल का दर्शक बहुत ही आ, डिसर्निंग व्यूअर है जो जो जानता है वो फिल्म के लिए क्यों जा रहा है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाता है <laughs> वो आपको पता है मल्टीप्लेक्स में दो सौ की टिकट होती है अब वो जमाना तो नहीं है कि दस रुपए की टिकट देखी और दस रुपये की और सिनेमा देखा और अपना एंटरटेन किया अपने आप को तीन घंटा और फिर आ गए और झाड़ दिया अब वो जमाना नहीं है जब आदमी दो सौ रुपए देता है तो वो पहले पढ़ लेता है उसके बारे में जान लेता है भाई ये पठान अच्छी फिल्म है ये बधाई दो अच्छी फिल्म है उसी के बाद में जाता है वो तो ये सिनेमा सबसे अच्छा सिनेमा है मेरे हिसाब से जी जी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप देखो ये छोटी छोटी फिल्में हैं घोसला का घोसला है छोटी सी फिल्म है दिबाकर बेनर्जी दिल्ली से आते हैं हमारे वहाँ से और इनफैक्ट वो चित्रंजन पार्क है हमारे वहाँ पे जिसको हम मिनी वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं क्योंकि वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो सारे बंगाली हैं और वहीं से आते हैं ये और जो इन्होंने सिनेमा बनाए है खोसला का घोसला देखा हो आपने या फिर र, ओए लकी लकी ओए देखा हो या फिर, र, आ, या फिर संगाई देखा हो ये सारी फिल्में जो सिटी सिनेमा है, है mm -hmm. जो कि बहुत कम पैसे में बनाए गए सिनेमा लेकिन पैसा खूब बनाता है वो mm -hmm. बहुत पैसा बनाता है खोसला का घोसला बहुत बड़ी हिट थी mm -hmm. ओए लकी लकी ओ बहुत ऐ, बहुत कम पैसे में बनी थी लेकिन खूब पैसा कमाया उसने तो ये फिल्में ऐसी हैं बरेली की बर्फी है जो छोटे शहर की कहानी है बरेली तो इतना बड़ा शहर नहीं है मैं आपको बता दूं कल को आप ज्यादा वो मतलब सरप्राइज मत होना अगर कोई आबू रोड पर फिल्म बनाए तो क्योंकि आजकल के फिल्म मेकर बना रहे हैं इस तरह की फिल्में एक फिल्म मेकर हैं जो स्त्री बनाते हैं और स्त्री सारी चंदेरी में सूट होती है और चंदेरी का कितना बड़ा नाम होता है उसके बाद में तो ये ये सिनेमा बहुत अच्छा सबसे अच्छा सिनेमा है मुझे बहुत बढ़िया लगता है हुँ, क्योंकि इसमें रियलिस्टिक फिल्में भी हैं इसमें रोमांस भी है लेकिन वो रियलिस्टिक रोमांस है और आ, ये सिनेमा सस्ते में भी बनता है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स भी बनाते हैं बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी बनाते हैं सिद्धार्थ क्या नाम है उनका सिद्धार्थ आनंद जैसे राजोंसला का वो है वो पता नहीं सन है या क्या है दोनों भी खर्च होते हैं और कहते हैं उसने कमाया भी है लेकिन दूसरी तरफ छोटी छोटी फिल्में भी हिट हो रही है जो की अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले कोई नहीं देखने जाता था इस तरह की फिल्मों को मंथन को या फिर जो श्याम बैनिगल सिनेमा बनाते थे या गोविंद नीलानी सिनेमा बनाते थे या या फिर गौतम घोष सिनेमा बनाते थे उसको लोग देखते नहीं थे वो क्रिटिकली तो अच्छा होता था लोग बोलते थे नहीं बहुत अच्छी फिल्म है तो देख लेना <laughs> वो नहीं देखूंगा नहीं <laughs> <laughs> तो लोग उनको दर्शक नहीं मिलते थे <laughs> लेकिन आज अच्छी बात यह है कि उनको भी दर्शक मिल रहे हैं उनको बहुत बढ़िया दर्शक मिल रहे हैं श्याम बैनेगल की वो देखोस वेलकम टू सजनपुर mm -hmm. जिसमें वो सिर्फ चिट्ठी तो लिखता है वो श्रेयस तलपाड़े mm -hmm. लेकिन वो इतनी बड़ी हिट हुई वो श्याम बैनेगल भी एक्सेप्ट करते हैं आजकल आ, उनको आ, मैंने बुलाया भी था और, आ, वो हमारे वहाँ आए भी थे और आ, बहुत अच्छे आदमी हैं वो बहुत बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और लेकिन वो भी एक्सेप्ट करते हैं सिनेमा का काम है एंटरटेन करना वो अब एंटरटेन मैसेज भी दे दीजिए लेकिन एंटरटेन जरूर करिए बिल्कुल बरेली की बर्फी आपको एंटरटेन जरूर करती है मैसेज भी देती है वो और आपको खोसला का घोसला भी मैसेज देती है कि दिल्ली जो है थोड़ा खतरनाक शहर है मतलब ध्यान से आइएगा नहीं आपको लूट लेगा कोई <laughs> <laughs> वो आपको मैसेज भी देती है लेकिन वो एंटरटेन भी करती है कितना बढ़िया एंटरटेन करती है वो आपने वो उसका गाना सुना होगा आ, वो पंजाबी गाना जो है चक दे फट्टे चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे वो कितना बढ़िया गाना है तो वो एंटरटेनमेंट खूब सारा एंटरटेनमेंट है उसमें लेकिन मैसेज भी है भाई आइएगा तो ध्यान से आइएगा नहीं अगर आप लुट गए तो मुझे नहीं पता बिल्कुल बिल्कुल उसका मैसेज ये भी है कि दिल्ली जो है ख़तरनाक शहर है और दूसरे तरह के शहर है वो कि लूट भी लेते हैं तो जी <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से फिल्म के बारे में आपने बताया तो निश्चित तौर पे आज का जो फिल्मी दुनिया है वो मल्टी अलग अलग है चाहे आर्ट हो या कमर्शियल हो या पैसे लगा हो या नहीं लगा हो ये सारी चीज़ें नहीं मानती है जो लोग हैं देखना पसंद करते हैं जो अच्छे लिखती हैं उसे देखती ही हैं ये आपने बताया और आपको भी आज का सिनेमा बहुत पसंद आता तो चलिए डॉक्टर नरेंद्र जी मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे श्रोता मित्रों को जो राजस्थान के इर्द गिर्द आपको सुन रहे हैं और गुजरात के आस के बॉर्डर वाले भी सुन रहे डायरेक्ट लाइव तो उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे संदेश के रूप में मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि संदेश दूँ लेकिन हाँ एक चीज़ है मुझे आपसे ये कहना है सबसे कहना है इनफैक्ट कि आप सिनेमा को बुरा मत सोचिए क्योंकि सिनेमा वाले बहुत मेहनत करते हैं और वो इनफैक्ट मैंने इनफैक्ट गांधी पे भी बहुत लिखा है गांधी पे सिनेमा पे और आ, मेरी वो किताब भी आई थी लंदन में 2020 में 2021 में महात्मा गांधी इन सिनेमा तो आ, मैं जानता हूँ गांधी जी के टाइम में भी ये बड़ी दिक्कत थी इनफेक्ट पूरी जनरेशन की उसकी दिक्कत थी कि उनको लगता था सिनेमा जो है ना ये भांड है ये ये इधर उधर वो करते रहते हैं डांस करते हैं ये करते हैं वो करते हैं। उनको पसंद नहीं था ये चीज़ें लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और उनको बहुत समझाया गया गा, गांधी जी को बहुत समझाया गया लेकिन गांधी जी सुनने को तैयार नहीं हुए अच्छा अच्छा और लेकिन मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ खराब चीज नहीं है हुँ, क्योंकि हुँ। सिनेमा जो है, बहुत है उसमें बहुत क्रिएटिविटी है उसमें बहुत सारा विचार जाता है आइडियाज जाते हैं इमेजिनेशन बहुत ज्यादा काम करती है स्टोरीज सुनाई जाती है उसके थ्रू तो सिनेमा को बुरा मत कहिए अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखिए वैसे तो खैर मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसा होगा जिसको किसी भी तरह का सिनेमा पसंद ना हो <laughs> क्योंकि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर पसंद होगा हाँ। हो सकता है किसी को गोविंदा के लटके झटके पसंद हो <laughs> गोविंदा की वो उस तरह के गाने पसंद रहे हों <laughs> मेरी पेंट भी, भी सेक्सी मेरी शर्ट भी सेक्सी वो किसी ना किसी को तो पसंद कुछ ना कुछ रहा होगा किसी को अमिताभ बच्चन पसंद रहे होंगे हुँ। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है हाँ। <laughs> तो वो आ, सारी चीज़ें हैं किसी को राजेश खन्ना पसंद रहे होंगे <laughs> लेकिन सिनेमा मेरा सिर्फ ये कहना है सिनेमा ज़रूर देखिए और क्योंकि सिनेमा जो है बहुत बड़ा मास मीडिया है इतना बड़ा मास मीडिया शायद आपके न्यूज़पेपर नहीं है आपका टेलीविजन भी नहीं है आपका रेडियो भी नहीं है रेडियो में मानता हूँ कि रेडियो बहुत दूर तक जाता है और आवाज़ का माध्यम है लेकिन सिनेमा बहुत बड़ा मीडियम है बहुत बड़ा मीडियम है इस तरह का मीडियम है जो अगर वो हज़ार करोड़ कमाती है ओबियसली वो बहुत ज़्यादा चल रही है वो यू में भी चल रही है और दूसरे मास मीडिया का इतना रीच तो नहीं है बिल्कुल तो सिनेमा देखिए सिनेमा एंजॉय करिए सिनेमा से मैसेज आ, मैसेज आ, रिसीव करिए वो जरूरी है वो जरूरी है सिनेमा को नीची नज़रों से मत देखिए सिनेमा को आ, रिस्पेक्ट करिए क्योंकि ये लोग जो है बेवकूफ़ नहीं है जो फिल्में बनाते हैं जी जी ये ऐसे ऐसे लोग हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा अगर वो रंगदे बसंती बनाते हैं तो आपको पता है वो छः छः महीना सोते नहीं है रंगदे बसंती ऐसे ही नहीं बन जाती है सोते नहीं हैं, सोचते हैं जब वो गंगा जल बनती है जो अजय देवगन वाली प्रकाश झा वाली तो इस तरह की रियलिस्टिक फिल्में ऐसे नहीं बनती है बहुत सारा थोट जाता है उसके पीछे और एक एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको सिनेमा कितना मतलब कितनी बड़ी चीज है लेकिन वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे एक आपको उदाहरण देता हूँ एक सिक्सटी में एक फिल्म आई थी आ, उसका नाम था सत्यकांत बहुत पुरानी फिल्म है ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी बिल्कुल धर्मेंद्र होते थे उसमें संजीव कुमार ये वाक बता रहा हूँ कि सिनेमा की कितनी इम्पोर्टेंस है और सिनेमा का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है कितना कितना बड़ा इंफ्लुंस है उसका एक, एक फिल्म मेकर है रजित कपूर बाद में उन्होंने अभी 2019 में एक फिल्म भी बनाई थी चिंटू जी अगर आपको याद हो तो जिसमें ऋषि कपूर होते थे ये 68 में ये कहते हैं कि मैं एक बार अपने दोस्त के साथ में बाहर कहीं खड़ा हुआ सोच रहा था और ये उस समय यंग थे ओबियसली और ये कहते हैं कि मैं उस समय बहुत आइडियलिस्टिक टाइप का यूथ था और मुझे लगता था झूठ नहीं बोलना चाहिए ईमानदारी से काम करना चाहिए और गलत काम नहीं करने चाहिए अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो सारी चीज़ों में बिलीव करते थे <कने थीन> और इनको उस दिन ऐसा लग रहा था यार लेकिन मैं इतनी अच्छे काम करता हूँ लेकिन मैं फेल हो रहा हूँ <कने थीन> और इनको लग रहा था आज के बाद में मैं सारे गलत काम करूँगा बहुत <कने थीन> हो गया बहुत <कने थीन> हो गया मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ सारे गलत काम करूँगा तो ये सोच रहे थे और गर्मी के दिन थे वो और इन्होंने कहा मैंने मेरे दोस्त ने कहा यार नींद से आई हुई है दोपहर का टाइम है चलो ऐसा करते हैं गर्मी भी लग रही है चलो सिनेमा में चलते हैं तो दोनों सिनेमा चले गए और वहाँ पे सत्य काम चल रही थी और आपको इंडिविजुअल का फर्क बताता हूँ तो रजित कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है जाते ही सो गया और वो ढाई घंटे तक सोता रहा और ये अपने बारे में कहते हैं मैं ढाई घंटा रोता रहा वहाँ पे ढाई घंटा रोता रहा क्योंकि वो फिल्म थी एक आइडियलिस्टिक यूथ के बारे में थी जो सत्यप्रिय जो ऐसा यूथ था जो करप्शन नहीं करता है जो गलत काम नहीं करता है जो गलत काम बर्दाश्त नहीं करता है।, नहीं है लेकिन अगर उसकी नहीं चलती खुद रिजाइन देके चला जाता है वो है। उसको लगता है मैं ये नहीं रोक पा रहा हूँ तो मैं छोड़ के ही चला जाता हूँ तो बोला मैं उस दिन इतना रोया इतना रोया और बाहर आने के बाद मैंने कान पकड़े गलत काम नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए आप बिलीव करोगे 2019 में जो जो फिल्म बनाई है उसने चिंटू जी वो किसको डेडिकेटेड सत्यकाम सत्यकाम को को जिस पे सत्यकाम थी धर्मेंद्र ऋषिकेश मुखर्जी को जो उसके डायरेक्टर थे तो जो आदमी मुझे ये बताइए 1968 से लेके और 2019 तक कितना साल हो गया बत्तीस और नौ इकतालीस और दस इक्यावन इक्यावन साल 51 साल के बाद में कोई चीज डेडिकेट करता है उसको के साल पहले तो कितना बड़ा कितना बड़ा भिल्कर, भिल्कर। बड़ा बड़ा इंपैक्ट है है बिल्कुल बिल्कुल तो किसी दूसरे मास मीडिया का देखा नहीं सुना नहीं <laughs> या ना मेरे पास कोई एग्जांपल है भिल्कर, भिल्कर। जी। आ, आ, तो देखते रहिए सिनेमा देखिए खूब देखिए और मैसेज प्राप्त करिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए डॉक्टर नरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि सिनेमा का कैसे इफेक्ट होता है कितना लंबा इफेक्ट पड़ता है ये भी आपने बताया और जितनी बारीकी सी आप अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पे किसी फिल्म मेकर को आप देखेंगे तो उन्हें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन वो लोगों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर बना के रखते हैं ताकि लोगों को समझ में आए सत्य क्या है और कैसे हमें आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर सिनेमा जगत अपने आप में एक अलग दुनिया है जो हम सभी को एक संदेश देने का माध्यम भी करता है और वर्तमान परिवेश में किस तरह की जीवन शैली है ये भी बताने की पूरी कोशिश करता है तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी आपसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा और जो आपका अनुभव है वो आपने साझा किया निश्चित तौर पे मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको सुनकर और मुझे लगता है कि आपसे और भी बातें हम लोग जारी रखेंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं धन्यवाद दन, रमेश से और जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके दर्शकों से जुड़ के धन्यवाद <laughs> चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा, जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो, रहो। खुल प्यासे तन मन पे होंगी खुल के होंगी तनहाई में दिल की बातें प्यासे तन मन पे होंगी जिमझिम बरसाते है मेरा दिल ये भी तो सोच ले तू